नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है आज के शो में हमारे साथ हैं प्रियश श्रीवास्तव रितेंद्र श्रीवास्तव और आलोक कुमार ये आर्टिस्ट हैं काफी अच्छे सिंगर हैं और हम इनके साथ आज के शो में बात करेंगे तो सरगम में कुछ ऐसी ही नई बातें होती है लेकिन आज शेर शायरी या कविताओं को नहीं लेकिन कुछ ऐसी नई चीजें आपको सुनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ज्यादातर नॉन फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे हमारे प्रियस जी से कुछ शायरी भी सुन पाएंगे रितेंद्र जी से भी कुछ नई बातें आप सुनेंगे और कुछ गीत भी सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में मैं सबसे पहले चाहूंगा की प्रिय जो है अपनी बात बताए हमारे साथ में नमस्कार दोस्तों मैं गोंडा यूपी से आया हूँ मेरे अंदर जो मैंने ख़ुद को बनाया है कुछ जोड़ के बनाया है, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ एक लड़का था दीवाना सा एक लड़की पे वो मरता था चोरी चोरी चुपके चुपके उसको देखा करता था एक दिन उस लड़के से रहा ना गया उस लड़के ने उस लड़की से कहा मोहतरमा अपने चेहरे से नकाब हटा दीजिए आपके दिल में हो जो मुझे बतला दीजिए उस लड़की ने उस लड़के के प्यार को कर दिया इंकार उसके प्यार को कर दिया तार तार इस पास उस लड़की पर कुछ इस तरह हुआ असर चला गया वापस ना आया उस लड़की के घर फिर उस लड़की से रहा ना गया जा पहुँची उस लड़के के घर उसने कहा मुझे जो प्यार करता था वो लड़का कहाँ गया मोहल्ले वालों ने कहा मोहतरमा आपने आने में थोड़ी देर कर दी आपको जो प्यार करता था वो लड़का दो दिन पहले ही मर गया लड़की ने देखा आसमां और रोया जारजार रोक ना पाई अपने आंसुओं को बहने से जारजार मोहल्ले वालों ने अपना फ़र्ज कुछ इस तरह अदा किया उस लड़की को उस लड़के के कब्र तक पहुंचा दिया फिर कब्र से आवाज़ आई मोहतरमा ये तो वक्त वक्त की बात है कलाब के चेहरे पे नकाब था आज हमारे चेहरे पे नकाब है क्या बात बात क्या बहुत और है आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है कफन में लिपटा किसी का अरमान जा रहा है जिसको मिली है प्यार में बेवफाई, जिसको मिली है प्यार में बेवफाई, वो वफा की तलाश में कब्रिस्तान जा रहा है कब्रिस्तान जा रहा है क्या बात है? और कुछ गाने आपके सामने में रखना चाहते हैं जी जी दिल पिक्चर का गाना है अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ तो तुक कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से है अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से रोज रोज रेशम सि हवा आते जाते कहती है बता रेशम सि हवा कहती है बता वो जो दूध धुली मासूम परी वो है कहाँ कहाँ है वो रोशनी कहाँ है वो जान सी कहाँ है मैं अधूरा तू अधूरी जी रहे हैं अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से है अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत और मुझे लगता है कि प्रियस आप कितने समय से कविता या फिर ये गीत गाने का शौक इन रखते हैं टेंथ क्लास में था तब से मुझे थोड़ा शौक़ हुआ फिर से मैंने उस शुरू किया शेर व शायरी तो ऐसे ही देखते देखते आ जाती है लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि मतलब मैं कॉपी कर लेता हूँ जी नहीं।, नहीं है नहीं। मैं खुद बनाता हूँ बस और गाने का क्या शौक़ है गाने का शौक़ करना पड़ा मुझको क्योंकि मैं सेमिनार रह नहीं पाता हूँ चौबीस घंटे में गाना गाना गाना मेरे घर वाले परेशान हो चुके हैं मुझसे अच्छा चले जाओ यहाँ से तुम हर वक्त गाना सुनते रहते हो हर वक्त यही तुम पागल ना हो जाओ नहीं। नहीं। लेकिन अब क्या बताए गाना एक ऐसी चीज है कि अच्छो अच्छों को पागल कर देता है दे। आपने कुछ स्टेज शो वगैरह किए हैं इवेंट्स किए हैं कहाँ पर किए पहला इवेंट आपका कहाँ पर हुआ था लखनऊ में लखनऊ में किस विषय पर क्या कुछ थीम था वहाँ पर जो इवेंट आप कर रहे थे इवेंट सिर्फ जैसे सिंगिंग में हुआ था जी अच्छा सिंगिंग अच्छा। में हुआ था और आपका अरमान क्या है आगे चल के आप क्या बनना चाहते है? हैं सिंगर बनना चाहते हैं सिंगर बनना चाहते हैं उसकी तैयारी आप कैसे करते हैं रियाज़ वगैरह कितने समय देते हैं या क्लासेस वगैरह ज्वाइन किया हैं क्लासेस तो भी नहीं ज्वाइन किया हर रियाज करते हैं एक घंटा दो घंटा मॉर्निंग में जैसे उठते हैं वैसे सूर्य को नमस्कार करते हैं उसके बाद अपने सुर को उस तक पहुँचाते हैं दिन तक उनको पहुँचना चाहिए बस प्रिय जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम शुभकामना करते हैं आपके लिए कि आप बहुत अच्छा सिंगर बने बनें उसके लिए आप जो रियाज आप कर रहे हैं वो करते रहें और अपनी आवाज़ को निखारते रहें यही हमारी शुभकामना है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं। सरगम इस कार्यक्रम में हमारे साथ तीन मेहमान हैं प्रियेश श्रीवास्तव को हमने अभी सुना और अभी हम सुनेंगे रितेंद्र श्रीवास्तव को जो लखनऊ से ही पधारे हैं इनके ही दोस्त हैं प्रियेश के तो आइए उनसे बात करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं आज के सरगम इस कार्यक्रम में रितेंद्र बताइए अपने बारे में कि आप अपने आप को कैसे बयाँ करेंगे नमस्कार मैं यूपी लखनऊ से हूँ मेरा नाम रितेंद्र कुमार श्रीवास्तव है मैं सबको बस एक यही मैसेज देना चाहता हूं संगीत के बारे में म्यूज़िक के बारे में कि आजकल लोग म्यूज़िक को सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहता है कि या तो आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने क्योंकि वो हर कोई बनता है उसमें आपको आपके घर वाले जानेंगे ठीक है लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको बहुत लोग जानेंगे आपका एक नाम होता है आप कहीं भी कुछ भी गाइए आप थोड़ा बहुत गई क्योंकि थोड़ा बहुत इंसान को टैलेंट को आगे ले जाएगा म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है अगर पाकिस्तान इंडिया के बीच जो लड़ाई भी चल रही है तो वो अगर कोई प्रोग्राम होगा पहले म्यूज़िक के माध्यम से उन देशों को जोड़ा जाता है मेरा मानना है कि सभी से कहना कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक का माहौल बहुत ज़्यादा होना चाहिए और हो भी रहा है बट कहीं कहीं लोगों की थिंकिंग जो है वो बदल रही है कि म्यूज़िक नहीं होना चाहिए क्योंकि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है बट अगर कोई परेशान भी है तो अगर आपने म्यूज़िक को सुना तो आपकी वो जो दिक्कत है वो परेशानी है हो सकता है वो आप किसी सामने बया भी कर दें कि आप ऐसे म्यूज़िक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई थीम या म्यूज़िक नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक होना बहुत ज़रूरी है जो नहीं भी सीखते हैं उनके अंदर अगर वो टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर निकालें क्योंकि हो सकता है अगर वो टैलेंट दब गया तो कल मेरे ही सामने हो सकता है मेरा कोई दोस्त वहाँ पर कोई गा रहा होगा तो मुझे थोड़ा महसूस होगा कि अगर मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी होती तो शायद मैं आज वहाँ भी उसकी जगह पर होता और मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा होता तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि म्यूज़िक मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मुझे दस दिन भी खाना ना मिले तो मुझे चल जाएगा बट म्यूज़िक मिलना चाहिए म्यूज़िक के बिना लाइफ अधूरी है नो म्यूज़िक नो लाइफ क्या बात है बहुत अच्छा लगा आपके इन जज्बातों को सुनकर और मुझे लगता है कि हमारे माता पिता हैं वो चाहते हैं कि अपने लड़के को अच्छे पद पर देखना तो इसी कभी कभी ये हो जाता है कि माँ बाप अपने प्यार से बच्चे को बांध लेते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने की उनको कोहिश दे देते हैं लेकिन सिंगिंग में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसके ऊपर तो पूरी एक आवाज़ के ऊपर डिपेंडेबल है और रियाज़ और कंपटीशन भी ज़्यादा है काफ़ी चीज़ें हो रही हैं आज आप देखते हैं टीवी सीरियल्स वग़ैरह में भी इस तरह के प्रोग्राम सभी शुरू हुए हैं तो एक कंपटीशन का दौर आ जाता है और इसमें आपको जो है पढ़ाई ये गारंटी है कि आपकी जो कमाई का साधन है वो बना रहेगा लेकिन इसमें वो गारंटी की बात नहीं होती है इसमें आपको पूरी तरह से खरा उतरना पड़ता है और बहुत पापड़ जिसको कहते हैं बेलने पड़ते हैं तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपका ये जज्बा बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप अपना कोई एक अच्छा नॉन फिल्मी गीत जो आप पसंद करते मैं हैं मैं आपके सामने मैं सभी लोग के लिए ए जिंदगी गले लगा ले सुरेश वाडकर जी ने इसको गाया है इस गाने को मैं सभी के सामने पेश करना चाहता हूँ जी जी जिंदगी हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है है ना ए जिंदगी गले लगा ले ए जिंदगी हमने बहाने से चुपके ज़माने से पलकों के पर्दे में घर भलिया हमने बहाने से चुपके ज़माने से पलकों के पर्दे में घर भलिया तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ला ला लला ला ला लला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 ऐ जिंदगी गले लगा ले गले लगा ले ला ला ला ला गले लगा ले बहुत ही खूबसूरत बहुत अच्छा लग रहा था जितेंद्र जी आप जब गा रहे थे तो मैं कि आप कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह से तो शौक आप। तो बचपन से सबको लेकिन नाएं नाएं से मैंने म्यूजिक को, मतलब जब मैंने खड़ी थी तो उन्होंने कहा बेटा तुम सिंगिंग सीखो तो मैंने यही जस्ट कहा मम्मी से मम्मी क्यूँ मजाक कर रही है सब भाग जायेंगे तो उन्होंने कहा बेटा माँ कभी झूठ नहीं बोलती माँ की जो दिल की आवाज है हमेशा सत बोलती तो मैंने वही से भी म्यूजिक करी फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत सीखा भी क्योंकि मैं जब भी कहीं सीखने आता तो इत्तेफाक से कि मैं कहीं सीख ही नहीं पाता हूँ मैंने जितना भी सीखा है सब कुछ अपने आप से रियाज़ किया है घर पे अपने आप जो भी तीन पहले आठ एंड घंटे पर रियाज़ किया फिर सिंगिंग्स के शो मैंने 2006 से स्टार्ट किए लखनऊ में कई इवेंट्स भी किए जस्ट अभी मैंने इंडियन आइडल वालों के साथ परफॉर्म किया था मैंने वहाँ फर्स्ट प्राइज़ भी जीता है तो मुझे लगा कि मेरे अंदर वो टैलेंट है और मैं अपने टैलेंट को आगे ले जा सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो पहचान है और मुझे ये भी लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं बहुत जल्द एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ कि मुझे वो लगता है कि मेरी आवाज़ में वो है तो मैं सभी लोग से सही कहना चाहता हूँ राजस्थान के लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं कि अगर मेरी आवाज़ में वो चीज़ है तो आप मुझे अपना प्यार दें और आपका ही प्यार मुझे बहुत आगे तक सिंगिंग तक लिया जहाँ तक तो मैंने मतलब सोचा नहीं मुझे उससे भी आगे जाना है और मैं अपने पेरेंट्स को भी सबसे पहले मतलब प्यार देना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया तभी मैं आज माउंट आबू में भी हूँ शायद मैंने सोचा नहीं था कि मैं माउंट आबू मैं कभी देख पाऊँगा संगीत बिना प्यार के अधूरा है प्यार आपका बहुत ज़रूरी है आ, बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया हमारे साथ रितेंद्र जी मैं चाहूँगा कि आप आ, किस तरह से आगे अपने आप को देखना चाहते हैं आपका लक्ष्य क्या है जी जो मेरी तैयारी है मैं चाहता हूँ कि सिंगिंग तो सभी लोग नॉर्मली करते हैं बट सिंगिंग के लिए जरूरी तो सिंगिंग को आप किस तरह आप पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं क्योंकि सिंगर का जो एक कनेक्शन होता है वो सीधे पब्लिक से होता है अगर आपने पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं किया तो आपकी सिंगिंग की लेकिन बट वो नेचुरल जो बात होनी चाहिए प्लेबैक की ओर तो मेरा जो ध्यान है वो पूरा प्लेबैक सिंगिंग की और बाद में म्यूज़िक डायरेक्टर भी मुझे क्योंकि तो मुझे लगता है कि मैं गाने कंपोज कर सकता हूं और उस दिशा में भी मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं बस आप लोग आशीर्वाद चाहिए कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ ताकि मैं फिर कभी जब माउंट आबू हूँ तो मैं मैं अपने आप को कुछ और ही दिशा में देखना चाहता हूँ कि हाँ कि मैंने जब पकाया था तो मुझे और कुछ यहाँ माहौल मिल रहा है और मुझे यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला है यहाँ के मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो सबसे <laughs> बहुत प्यार मिल रहा है मैं चाहूँगा कि मैं हो सकता हूँ कि मैं रोज आऊँ यहाँ पर सिंगिंग करने मुझे कोई अगर मुझे कभी भी बुलाया जाएगा सोते जागते मैं हमेशा आना चाहूँगा हो सकता है कि मुझे तो आप सपने में भी आने लगे रेडियो स्टेशन मधुबन का बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया हमारे साथ में और चलिए बहुत अच्छी बातें हुई हैं प्रयस जी से और रितेंद्र जी को आपने अभी सुना और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम ओनली ऑन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो उतना ही पा भी नू kahin se करूं तुमको उतना ही पा भी लू किस तरह छीनेगा मुझसे अब हमें बंदिश है आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में और हमने ब्रेक के पहले प्रयेश और रितेंद्र जी को सुना काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने अपने दिल की हमारे साथ शेयर किया और अपने अपने ढंग से उनका प्रेजेंटेशन भी हमने देखा कि शायरी गीत दोनों ही देखा बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं ये दोनों और मैं आशा करता हूँ कि आगे चल के कुछ समय के बाद जब हम लोग सुनेंगे तो एक और नई जो जान है उसमें होगी क्योंकि अभी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कहते हैं कि जितना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट तो हम लोग इनको आगे एक प्रोफेशनल के तौर पे भी सुनेंगे आगे चल के आइए अभी हमारे साथ तीसरे मेहमान जो है आलोक कुमार और मैं चाहूँगा कि आलोक कुमार का भी बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद और मैं चाहूँगा आलोक कुमार जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए जी मेरा नाम आलोक कुमार है मैं लखनऊ से हूँ और जैसे कि आप लोग रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुन रहे हैं तो मैं आपसे कुछ से बात करने चाहता हूं जैसे कि आप लोग अभी आपने बताया कि सरगम शो है आपका तो सरगम एक गीत हुआ सर सरगम तो सिंगिंग बेस्ट होता है तो मैं भी गाते आज सिंगर हूँ एक मतलब सिंगिंग करता हूँ तो मैंने काफ़ी शो किए हैं तो मैंने बचपन से गाना गाया अभी गा रहा हूँ और काफ़ी समय से मुझे यही लगा कि गीत एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे कनेक्ट करती है क्योंकि हम देखा आपने खुद देखा है कि स्कूलों कॉलेजों में जब कभी भी राष्ट्रगान कभी होता है या हमारा देश जब आजाद हुआ था तब भी राष्ट्रगानी होता है जिसपे सब एक साथ खड़े हो गए करते हैं हम लोग है राष्ट्रगान करते हैं यानी एक वो म्यूज़िक ही है जिससे हम लोग सब एक साथ खड़े होते हैं यानी कहने मतलब है कि सरगम ही होता है जो हम सबको जोड़ता है यही है कि मैं भी पाँच छः साल से करीब गा रहा हूँ पाँच छः साल हो गए करीब मैं लखनऊ में कई जगह किया और सारे गांव में देश का हूँ ऑडिशन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग तैयारी करिए और सिंगिंग अपने अपने सिंगिंग अपनी अपनी जगह है सभी के गाते हैं ऐसा तो है नहीं कोई गाता नहीं है लेकिन सब अपने अपने अपनी तैयारी अपना अपना गला है आप ये नहीं समझिए कि, कि मेरा मेरी आवाज़ अच्छी है आपकी ख़राब है क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि लोग गाना गाते तो कहते कि मेरी वॉइस में वो बात नहीं है सिंगिंग तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप लोग अगर ठान लेंगे तो गाने गाने में सभी लोग गा सकते हैं गाना तो बस मैं यही गाना चाहूंगा आप लोग कि अपनी तैयारी करिए। बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया और हर एक व्यक्ति को जो है गाने का शौक तो होता है लेकिन उसके लिए रियाज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिस जितना करते हैं उतना ही आप अच्छा गा पाएंगे शौक भी है मेहनत भी है दोनों चीज़ें हैं इसके साथ साथ में तो अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे बहुत सारे शो आपने किए हैं तो पहला शो आपने कब किया था और जी मैंने उसकी तैयारी कैसे की थी उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनाते हुए गीत भी हम सुनना चाहेंगे जी मैंने पहला शो किया था अपने शाहजहाँपुर में किया था शाहजहाँपुर में बरेली मंडल में हुआ था तो वहाँ पे महोत्सव लगा था भूखे लोगों लोग के ऊपर गरीबों के ऊपर था तो उसमें ये था क्या था कि बेरोजगारी और ये आपका जनगणना जनसंख्या वृद्धि इन सब पे था तो वहाँ मैंने फर्स्ट शो किया था लेकिन फर्स्ट शो मैंने उस पर गाना बनाया था नॉन फिल्मी सॉन्ग है तो कुछ इस तरह है अपने दसवा का अपने दसवा का गरीबी से बचाई नमवा नम व कमाए लीह अपने दसवा का गरीबी से बचाई नमवा कमाए लीह अरे रोज सबेरे बच्चा रो चाय मिली है ठंडी अरे घर में हल्ला ऐसे हो ए, जैसे सब्जी मंडी छीछाले दर ले दर से नमवा अपने का गरीबी से बचाई लिया तो इसका यही मोटिव था इस गाने का कि हमारे देश में जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है या लोग कहते हैं गरीबी क्यों हो है मेन कारण आपका जनसंख्या ही है जिसके कारण आज हर चीज दिन पर दिन महंगाई या कह सारी चीज का अगर जड़ है तो वो है हमारी जनसंख्या अगर जनसंख्या कम होगी तो लोग जरूरतें कम होंगी जनसंख्या के इस चक्कर में आज जरूरतें बढ़ रही हैं तो भूख नहीं हो रही है लोग पैसा बढ़ा रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है और कहते हैं हम लोग रह भी नहीं सकते हैं सारे पेड़ कटते हैं अगर कुछ भी कट रहा है तो लोग जनसंख्या बढ़ती है जनसंख्या बढ़ने के लोग अपने का शौक बढ़ाते हैं उनकी शौक ऐसे होता है कि वो पेड़ पौधे काटना शुरू करते हैं बल एक मेन कार्य जो आपका जड़ है वो है जनसंख्या इसलिए वो सोथा मैंने इसलिए उस पर यही गाना बनाया था तो मैंने पहला मेरा पहला उस था पहले में मुझे फर्स्ट प्राइज वहाँ मिला था तो मुझे उस दिन से लगा कि मैंने हाँ सिंगिंग में कुछ अलग ही करना चाहिए तो मैं तब से गाना गा रहा हूँ तो आप फिर अब तो फिल्मी गाने लगा हूँ फिलहाल पहले मैं बना के गया था बस यही मेरे पहला एक्सपीरियंस था बरेली मंडल का तो बना के मैंने आप खुद ही लिख के खुद ही गाते हैं जी हाँ तो ऐसे कितने गीत आपने लिखे हैं ऐसे तो मैं कभी कभार एक दो गाने हैं बस गाता हूँ मैं कहने वाला मैं म्यूजिक ले लेता हूँ लेकिन अपने बोल मेरे होते हैं लेकिन किसी गाने के मैं म्यूजिक ले लेता हूँ बस तो समाज सेवा के हिसाब से आपने गाने लिखे हुए हैं तैयारी किया ज्यादा नहीं है मैं करीब होंगे बारह तेरह तो होंगे अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा फिल्मी गीत जो आपको पसंद है बहुत ही अच्छा जी तो वो गीत थोड़ा सा सुना दीजिए किशोर साहब के मैं किशोर साहब का फैन हूँ से तो मैं किशोर साहब गाना है कभी भी कसिनेमा रहा है कभी बेवसीनेमा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आ हो हो हो हो, हो हो ये गजल है न गीत है कोई ये मेरे दर्द की कहानी है मेरे सीने में सिर्फ हो मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं मेरी आंखों में सिर्फ पानी है कभी बेकसी ने मारा ओ कभी बेकसी ने मारा ओ कभी बेबसी ने मारा कभी बेकसी ने मारा ओ कभी बेबसी मारा गीला मौत से नहीं है गीला मौत से नहीं है मुझे जिंदगी ने मारा कभी बेकसी ने मारा ओ कभी बेबसी ने मारा मुकद्र पे कुछ जोर चलता नहीं मेरे फेवरेट सिंगर थे वैसे किशोर साहब रफी साहब और नए में सोर् निगम है के के हैं यही चाहूँगा कि आप भी तैयारी करिए आप भी कुछ गाइए क्योंकि रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ है सुनते रहो मुस्कराते रहो <laughs> अब बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया किशोर दा का और बड़ा अच्छा आपने अपने अंदाज़ में गाया इसको और मैं ये कि हमारे सुनने वालों को आज जो है त्रिमूर्ति संगम यानी तीन आवाज़ों से रूबरू होने का एक अवसर प्राप्त हुआ मेरे ख्याल बहुत कम होता है सरगम में हमेशा ही हम एक कवि के साथ जुड़े रहते हैं और उनसे बात करते हैं किसी मुद्दे पे बात करते हैं लेकिन आज एक अच्छा मौका मिला है हम सभी को कि हम तीनों लोगों को सुन पाए और प्रियस श्रीवास्तव रितेंद्र श्रीवास्तव आलोक कुमार को हमने सुना तो मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा आगे भी आप सभी का इसी तरह प्यार बना रहे हैं और आप एस भी कर सकते हैं हमें चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा ये बताने के लिए तो चलिए इसी के साथ मुझे और हमारे तीनों दोस्तों को आलोक कुमार रितेंद्र श्रीवास्तव प्रिय श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबा 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रहो। मुझको बता दे चाहू मैं यारा अपने तू दिल का पता दे चाहू मैं यारा तू ही ये मुझको बता दे चाहू मैं यारा अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं आना इतना बता दू तुझको चाहत पे अपनी मुझको यू तो नहीं दिया फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने पूछू तुझे एक बारो तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं आना तू दिल का पता दे चाहूं मैं आना ऐसी कभी पहले हुई ना थी खाइशें ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें उलझन मेरी सुलझा जा दे जाहू मैं आना आंखों आंखों में जता दे जाहू मैं आना छुट्टी ख्वाब है ख्वाबों में गीत है गीतों में जिंदगी है चाहत है गीत है अभी मैं ना देखूं ख्वाब दो जिनमें ना तू मिले, ले खोले होठ मैंने अब तक थे जो मुझको ना मुझे उतना इस दिल को तुझे होने लगा तुम तनहारम हो मैं अपने बिंदी हूँ तेरे सपने तुझको हुआ मुझसे प्यार प्यारूंगी तुझको कभी कबीर जाऊँ मैं आना तेरे ख्वाबों में अब जीना चाहू मैं क्यों तू ही ये मुझको बता दे जाहू मैं आना अपने तू दिल का पता दे मैं आ